स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्श्यों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद जी की स्मृति कथा श्री रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय मेरा सन उन्नीस सौ में बेलूर मठ आवागमन शुरू हुआ स्वामी शिवानंद जी से दीक्षा लेने की इच्छा थी पर वह न हो सका और मन उदास हो गया दुर्भाग्यतः मेरी यह धारणा थी कि श्री रामकृष्ण के और कोई सन्यासी शिष्य जीवित नहीं हैं इसलिए स्वामी शिवानंद जी के देह त्याग के बाद लगभग एक वर्ष तक मठ नहीं गया यही नहीं दूसरे स्थान से दीक्षा का प्रयत्न किया एक गुरु राजी हो गए और उसी समय एक नाम देकर उसका जप करने को कहा और कहा कि वे काशी जा रहे हैं और लौट औपचारिक रूप से दीक्षा दे देंगे मैं उस मंत्र का जप करता रहा लेकिन मन में प्रबल इच्छा उठी कि कमरे में श्री ठाकुर और माँ का चित्र रखूँगा और प्रतिदिन प्रणाम करूँगा ये चित्र खरीदने के लिए एक दिन मट गया श्री ठाकुर और माँ के मंदिर में प्रणाम कर स्वामी जी के कमरे में प्रणाम करने जब गया तो देखा पास वाले कमरे से बहुत भीड़ में बहुत भीड़ है पता चला कि रामकृष्ण मठ के वाइस प्रेसिडेंट श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग शिष्य स्वामी विज्ञानानंद आए हैं सुनते ही मन में मानो आग लग गई यह क्या किया श्री रामकृष्ण के शिष्य जीवित हैं या नहीं यह खोजे बिना बाहर से दीक्षा ले ली मन में तूफान उठने लगा ऐसी स्थिति में घर लौटा इसी बीच एक दिन जिन्होंने कहा था कि वे दीक्षा देंगे उन्होंने काशी से लौटकर कर भेजा मेरी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई और घर छोड़कर इधर उधर भटकने लगा सब बातें जानकर मेरी मां ने एक दिन कहा चिंता दुश्चिंता छोड़कर ठाकुर को पुकार उन्हीं को कह वे कोई उपाय कर देंगे इससे साहस मिला इसके बाद पुनः बेलूर मट गया सन उन्नीस का पैंतीस काल ग्रीष्मकाल था मठ में स्वामी अभियानंद जी को सारी बातें कही उन्होंने कहा विज्ञान महाराज तो मठ में आए हैं यह देखो ठाकुर के मंदिर की नींव खुद रही है वहां कुर्सी पर बैठे हैं कार्य कर रहे हैं पर वहां मत जाओ उनके कमरे में लौट आने पर उनके पास जाकर सब कहो अभियानंद जी मेरे साथ जाने को राजी नहीं हुए बोले अकेले जाना ही अच्छा है स्वामी विज्ञाननंद जी के कमरे में लौटने के लगभग पंद्रह मिनट बाद अभियानंद जी ने उनके पास मुझे भेजा हिम्मत करके कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करते ही उन्होंने कहा कैसे हो वे ऐसे बोले मानो मैं उनका बहुत दिनों का परिचित हूँ साहस पाकर सब बातें स्पष्ट रूप से कहकर प्रार्थना की महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ पहले मंत्र मिला है उसका प्रतिदिन जप करता हूँ यह सुनकर उन्होंने कहा ठीक तो है उसका आठ वर्ष तक जब करो मैंने कहा आपसे दीक्षा लेने की आंतरिक इच्छा है फिर भी बोले विश्वासपूर्वक लगे रहो मैं अचानक बोल पड़ा महाराज मुझे ठाकुर बहुत अच्छे लगते हैं महाराज ने और आपत्ति नहीं की मेरी ओर एक दृष्टि से बहुत क्षणों तक देखने के बाद दीक्षा के लिए राजी हो गए मुझे बुधवार सुबह मठ आने को कहा फिर बोले मुझसे दीक्षा ले रहे हैं पर जिनसे पहले नाम लिया था उनके प्रति पहले जैसी ही श्रद्धा भक्ति रखिएगा आपके घर उनके आने पर पहले जैसा आदर सत्कार कीजिएगा उनके दिए हुए मंत्र का प्रतिदिन पहले की तरह जप करिएगा इसके बाद उनका मुख मंडल प्रदीप्त हो उठा बोले तुम लोग सोचते हो मंत्र एक खिलौना है हमने मंत्र का उज्ज्वल ज्योतिर्मय रूप में दर्शन किया है जीवंत मूर्ति के रूप में उनसे विदा लेते समय पूछा महाराज दीक्षा के लिए क्या क्या वस्तुएं लगेंगी वे बोले और क्या लगेंगे एक हरडे निर्दिष्ट बुधवार के दिन उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य हुआ किस प्रकार ध्यान जब पूजादि करना सब बताने के बाद वे बोले समय मिलने पर अधिक जब करना चलते चलते यात्रा करते समय भी कर सकते हो मैंने पूछा और गायत्री जब करूं क्या बोले हाँ गायत्री जब बहुत अच्छा है और कहा मंत्र दीक्षा हो गई है इसमें सभी है पुनः बोले पहले वाले मंत्र का जब करना और उन्होंने दिया है उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखना नया मंत्र लिख लो नहीं तो भूल जाओगे आज जानो कि आप अकेले ही नहीं हैं आपके पीछे श्री ठाकुर और श्रीमा हैं, कोई भय नहीं है वे विपत्ति से आपकी रक्षा करेंगे अंतिम समय वे आकर हाथ पकड़कर ले जाकर अपने निकट रखेंगे ठाकुर पुनः आएंगे, इस बार अच्छा सबल शरीर धारण करके पुनः बोले किसी के साथ तर्क मत करना सभी के मत के प्रति श्रद्धा रखना मेरा धर्म ही ठीक है दूसरे का नहीं ऐसा मत सोचना संसार में अनाशक्त रूप में रहने का प्रयत्न करना पुनः कहा ठाकुर के सभी पार्षदों सन्यासी शिष्यों के चित्र कमरे में रखना और प्रणाम करना थोड़े चुप रहने के बाद बोले मेरा चित्र भी रखना अंत में बोले बाहर ठाकुर घर के बरामदे में जाकर थोड़ा जप ध्यान कर ले और नीचे जाकर मठ के जहां जितने महाराज हैं सभी को प्रणाम करिए स्वामी विज्ञानंद जी की तीसरी पारदर्शन सन उन्नीस के मार्च महीने में बेलूर मठ में हुआ कमरे में प्रवेश कर प्रणाम करते ही उन्होंने कहा बैठो कैसे हो क्या समाचार मैंने कहा ठीक ही हूँ सुनकर हंसते हँसते बोले आप बड़े सज्जन हैं देखिए ये लोग उपस्थित सभी को दिखाकर कोई ठीक नहीं है आप इन्हें पूछ लीजिए आप ही एकमात्र ठीक हैं आप बहुत अच्छे हैं सभी हंसने लगे उन्होंने और भी अनेक हंसी मज़ाक की बातें से बातों से हम लोगों को मस्त कर दिया आज ही इलाहाबाद लौटना है कुछ देर बाद अनंग महाराज भरत महाराज आदि आ गए महाराज मेरी ओर देखकर बोले आप लोग भाई मेरी एक सहायता करो मेरा कुछ उपकार करो इस पेटी को मोटर में रख दो हम लोग उनकी ऐसी बात से मुग्ध और कितार्थ हो गए मोटर के रवाना होते समय हमने कहा पुनः आइएगा उन्होंने कहा राम की इच्छा मैं सन उन्नीस सौ अप्रैल बुधवार वासंती पूजा की सप्तमी तिथि के दिन बेलूर मट गया था और मैंने पूजा के लिए इलाहाबाद से पधारे विज्ञान महाराज के दर्शन कर आनंद प्राप्त किया था पुनः चौदह अप्रैल एकादशी के दिन दिन के चार बजे उनके कमरे में उन्हें अकेले बैठे पाया उन्होंने पुर व से पूछा कैसे हो दो चार बातों के बाद मैंने कहा जहां मैं काम करता हूं वहां आठ बजे सुबह पहुंचना होता है इसलिए घर से सात बजे रवाना होना पड़ता है उसके पहले स्नानादि कर लेना पड़ता है साइकिल से आना जाना करता हूँ इतनी दूर ऑफिस में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है और फिर साइकिल से इतनी दूर लौटना ध्यान जप करके सोते सोते रात को बहुत देर हो जाती है और फिर सुबह चार बजे उठना पहले वाला मंत्र और गायत्री दोनों बड़े हैं उसके बाद आपका दिया मंत्र करना होता है आपने कहा है जल्दबाजी में जप नहीं करूं जप के साथ ध्यान भी चलना चाहिए अतः इतना समय नहीं मिल पा रहा है आप पहले वाले मंत्र को त्यागने की अनुमति दीजिए सब सुनकर महाराज ने कृपा कर अनुमति प्रदान की पर कहा लेकिन जिसने मंत्र लिया था जिनसे मंत्र लिया था उनके प्रति पहले की तरह श्रद्धा रखना बाद में गायत्री मंत्र भी छोड़ने की बात की थी पर महाराज राजी नहीं हुए थे कहा था नहीं गायत्री जप करना मैं करुण दृष्टि से उन्हें देख रहा हूं यह देखकर बोले अच्छा जब समय बहुत कम हो तो बीच बीच में उसे मत करना जब समय बहुत कम हो तो कभी कभी भले ही उसे मत करना उन्नीस के मई महीने में एक रविवार के दिन यह सुनकर कि मंदिर के कार्य के निरीक्षण के लिए विज्ञान महाराज आए हैं मठ गया वे बहुत से भक्तों के साथ स्वामी जी के कमरे के सामने के बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे सभी को वे बहुत हंसा रहे थे हम लोगों के साथ मानो यार दोस्त की तरह खूब हँसी मजाक कर रहे थे मैं आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये ही क्या वही अत्यंत गंभीर व्यक्ति हैं जिनके पास जाने से भी भय हुआ था उस दिन उन्होंने कैसे विमल आनंद का स्रोत बहाया था संध्या के समय कमरे में जाने पर देखा गंभीर भाव में बैठे हैं कमरे में और भी कुछ लोग थे मुझे उन्होंने कहा उस टेबल पर मेरा चश्मा है भाई जरा दो तो उन्होंने मेरा और अन्य दो व्यक्तियों का पता लिख लिया सुबह देखा था आनंदोल्लास के समुद्र के रूप में और अभी अति प्रशांत गंभीर समुद्र आरती का घंटा बज उठा महाराज ने कहा आप लोग अब मुझे अकेला रहने दीजिए हम लोग कमरे में से चले गए मेरा पता अचानक लिखने का कारण बाद में पता चला जब एक जून को उनका एक पत्र मिला जिसमें उनका एक फोटो था जो उन्होंने इलाहाबाद मुट्ठीगंज से भेजा था अहेतुक कृपा की बात पुस्तकों में पढ़ी मात्र थी उसका साक्षात अनुभव किया 7 अक्टूबर 1935 को श्री विजयादशमी के दिन महाराज को पत्र द्वारा प्रणाम किया उत्तर में नाना बातों के साथ लिखा था हमारे यहाँ मां की प्रतिमा बनाकर पूजा हुई थी इसलिए मठ नहीं जा पाया और याद दिला दिया यह संभव अनाशक्त भाव से रहने का प्रयत्न करना अट्ठारह नवंबर उन्नीस रविवार के दिन कोई समाचार न मिलने पर भी लगा मानव विज्ञान महाराज मठ में आए हैं दूसरे दिन बेलूर मठ जाने पर उन्हें सचमुच वहाँ पाकर बहुत आनंद हुआ दर्शन करते ही उन्होंने साहस से प्रश्न किया कैसे हो इस दिन उन्होंने वे जिन जिन स्थानों को गए थे उनके बारे में बातें की दोपहर को पुनः उनके कमरे में गया और नीचे कारपेट पर अन्य भक्तों के साथ बैठ गया अनेक प्रकार की बातें हो रही थी अचानक एक व्यक्ति विज्ञान महाराज को प्लेन चैट विषयक बातें करने लगे उसके बाद भूतों की कहानियां होने लगी। महाराज ने कहा मैं पटना में भूत देखने के लिए अमावस्या की गंभीर रात को सारी रात मसान में रहा था पर कुछ दिखाई नहीं दिया पर ठाकुर ने भूतों के बारे में कोई में कहा है इसलिए विश्वास करता हूँ भूतों की कहानियाँ खूब होने लगी अंग्रेज़ी पुस्तकों की भूतों की कहानियाँ भी होने लगी मेरी उम्र उस समय उन्नीस बीस वर्ष की थी मैं चिंता में पड़ गया कि अभी तो मज़े से सुन रहा हूँ पर रात को ग्यारह बारह बजे अकेले गढ़ के मैदान के बीच से जाना होगा तब बहुत डर लगेगा अचानक विज्ञान महाराज मेरी ओर देख बोले बहुत डर लग रहा है ना रात आठ बजा होगा मैं चुप था अचानक महाराज का मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा लगा मानो उनकी आंखों से आग निकल रही है मेरी ओर देखकर कर वे खूब जोर देकर बोले कोई डर नहीं है मनुष्य क्या कुछ कम है मानव से देवता भी डरते हैं भूत की क्या पेशात महाराज का गंभीर प्रदीप्त चेहरा देखकर और उनकी बात सुनकर बातचीत बंद हो गई सब स्तब्ध हो गए क्षण भर में मेरे मन से भय सदा के लिए दूर हो गया सन उन्नीस बैसाख मास पाँच छह महीनों से विज्ञान जी इलाहाबाद में थे पता नहीं कि वे मठ में कब आएंगे अचानक एक अद्भुत घटना एक रात घटी और उसकी सत्यता जानने के लिए मैं खूब व्याकुल हो सुबह ही मठ पहुंचा घटना यह थी उसके एक दिन पहले हमारे क्लब विवेकानंद यूनियम ने व्यायाम करके एक संबंधी के घर गया वहाँ से रात को बारह बजे के लगभग घर लौट रहा था रास्ता सुनसान था चारों ओर उत्तता थी अचानक पेड़ की अंधकार में छाया से एक अपरिचित युवक मेरे सामने आकर खड़े होकर हंसते हँसते कहा वे मठ में आए हैं और आप उनसे मिलने गए नहीं यह कहकर वह युवक विपरीत दिशा में चला गया मैंने आश्चर्यित हो पीछे मुड़ देखा पर वह नहीं दिखा खोजने पर भी किसी को नहीं पाया बहुत अस्वाभाविक घटना थी और मन में अनेक बातें उठने लगी। दूसरे दिन बेलूर मठ जाने पर देखा सचमुच विज्ञानन जी आए हैं और ऊपर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें देखकर इतना आनंद हुआ कि प्रणाम करना भी भूल गया अचानक उन्होंने पूछा कैसे हो एक बार सोचा पिछली रात की घटना उन्हें सुनाऊ पर भय हुआ क्या सोचेंगे और फिर अन्य भक्त भी वहाँ बैठे थे सुना आज ही इलाहाबाद लौट रहे हैं थोड़ी देर में ही रवाना होने की तैयारी होने लगी मैंने सोचा आज यदि नहीं आता तो दर्शन नहीं होता मठ से महाराज आदि प्रणाम करने आने लगे मैंने थोड़ा कष्ट उठाकर कुछ रुपये संचित किए थे सामने एक त्रिपादु का स्टूल था उस पर वे रुपये रख दे रख मेरे प्रणाम करते ही वे बोले यह क्या मैंने भय और लज्जा के साथ धीरे से कहा महाराज गुरु प्रणामी गंभीर होकर बोले तुम लोग यह सब क्यों देते हो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वे यह सब करेंगे मैं चुप रहा डर रहा था कि कहीं वे अस्वीकार न करें वे अंतर्यामी थे मेरे मन का तथा दरिद्रता का भी उन्हें हो गया था अतः मेरी उस समय की मना जानकर उस सामान्य प्रणामी को ग्रहण किया महाराज जी के स्टेशन के लिए रवाना होने के बाद मठ में आरती के बाद स्टेशन गया रात को नौ बजे ट्रेन रवाना होगी अतः बहुत समय था वहां जाकर पाया कि महाराज एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बैठे हैं और भक्त उनके सामने प्लेटफार्म पर खड़े हैं महाराज ने कहा आप लोग आए हैं तो मेरा एक उपकार कीजिए आप लोग ऊपर आकर गाड़ी में बैठ जाइए इससे भीड़ देख और कोई नहीं चढ़ेगा गाड़ी रवाना होने के पहले उतर जाइएगा मैं भी खाली डब्बे में मज़े से जाऊंगा भीड़ देखकर विशेषकर विदेशी साहब मेम आदि नहीं आएंगे वे ही सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं उसके बाद उन्होंने उनके साथ यात्रा करने में उन्हें एक बार असुविधा हुई थी यह बताया महापुरुष महाराज की भी इसी प्रकार की एक घटना का उल्लेख किया उसके बाद अनेक प्रकार से हमें हंसाने लगे इस प्रकार उनके जाने के कारण हो रहे हमारे मन के भार को कम कर दिया सन उन्नीस सौ दिसंबर रविवार कुछ दिनों से मन में अत्यंत निराशा हो रही थी मन में यह विचार उठा रहे थे कि जब ध्यान करके कुछ नहीं हुआ करने से क्या लाभ सब छोड़ दूंगा भक्ति विश्वास तो बढ़ा नहीं उल्टे अध:पतन हो गया तभी सुना कि विज्ञानन जी बेलूर मठ आए हैं सोचा अच्छा ही हुआ उनके पास जाकर दीक्षा वापस दे दूँगा